नमस्कार हमने एक बात कही कि आज के अंक में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि आज का अंक थोड़ा सा आपको आश्चर्यचकित कर रहा होगा क्योंकि आज इस अंक के शुरुआत में आपको कोई गीत नहीं मिला मगर उसका कारण यह है कि हमारा जो गायक वृंद है मैं वृंद तो खाली ऐसे थोड़ा अपना दिल बढ़ाने के लिए कह रहा हूं गायक वृंद जो है उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है और वो नासाजियत गले के ऊपर है तो अब चूंकि गले के ऊपर है तो इसलिए गाने का काम तो बंद ही हो जाएगा मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं जो गाना है वो उसको मतलब रेडियो फॉर्मेट से उठाकर दे दूं परंतु मुझे उचित नहीं लगा और गायक वृद्ध की महत्ता भी कम हो जाती तो इसलिए मैंने उस गायक वृंद की महत्ता को बनाए रखने के लिए और अपने घरेलू यानी पारिवारिक संबंधों की आम, क्या बोलते हैं स्थायित्व बनाए रखने के लिए इसको गाने के हिस्से को हटा दिया है कृपया आप मुझे क्षमा करेंगे इसके लिए और छोटी मोटी भूलें तो आप माफ करते ही रहते हैं तो साहब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात मैं कई दिनों से अखबार में कुछ पढ़ा और उसके बाद सोच रहा था अब आप सोचेंगे साहब क्या ऐसा पढ़ लिया जिसके बारे में बात करने की जरूरत आ पड़ी नहीं नहीं नहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं किसी किस्म का राजनीतिक चर्चा नहीं मैंने पढ़ा ये कि एक पिता ने किसी कारण से अपने बेटे से नाराज होकर संपत्ति की मांग करने पर उसे कुल्हाड़ी से मार के मार डाला मैं सोचने ये, बात यह नहीं थी कि बेटे को मार डाला बात सिर्फ यह थी मुझको लगा कि कोई व्यक्ति जो कि पुत्र का जन्म होना हमारी सभ्यता में बड़ा मतलब बड़े कीमती चीज मानी जाती है तो उसके घर में अच्छा हां ये वो उसका इकलौता बेटा था तो उसके घर में जब पुत्र का जन्म हुआ होगा तो कितना हर्षोल्लास का माहौल रहा होगा उस व्यक्ति के मैं ऐसा केवल कल्पना कर रहा हूं उस व्यक्ति ने शायद हो सकता है मिठाई बांटी हो लड्डू बांटे हो मैं ये तो नहीं कहता कि सोने की थाली बजवाई होगी मगर हाँ कुछ ना कुछ तो खुशी मनाई होगी उसी व्यक्ति ने किसी एक दिन यानी कि उस घटना के बीस पच्चीस साल के बाद उसकी यह हालत हो गई कि उसने उसी लड़के को कुल्हाड़ी से काट के मार डाला साहब हम लोग ऐसी भी घटनाएं अक्सर सुनते हैं कि दो भाई जो मां बाप के पाले हुए होते हैं वे एक समय पर आकर अपने माता पिता को साथ रखने के लिए बहानेबाजी करते हैं कि भैया तुम रख लो भैया तुम रख लो मैं सोचने लगा कि मनुष्य के अंदर यह बदलाव क्यों आता है तो इसके लिए मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा था मैंने आपको शायद बताया होगा कि कभी कभार कुछ बच्चों को पढ़ा देता हूं तो उन बच्चों को पढ़ाते समय कहीं पर मुझे एक शब्द आया था डायनेमिक सोसाइटी तो डायनेमिक सोसाइटी का मतलब तो ये हुआ कि वह समाज जिसमें बदलाव होता रहे मगर ये डायनामिक सोसाइटी अगर हम इंडिविजुअल के ऊपर ले लें तो ये होता है डायनामिज्म इन एन इंडिविजुअल देखिए यहां पर इस डायनामिज्म से मेरा मतलब वो डायनामिज्म नहीं है जिसको हम बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं कि साहब बड़े डायनामिक आदमी हैं मैं इसको इस एस्पेक्ट से देख रहा हूं कि वो डायनेमिक व्यक्ति जो कि वक्त वक्त पर बदलता रहता है हम सभी ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को बदलते हुए देखा है मैं हालांकि फिर मेरे कुछ दोस्त लोग जो हैं वो मेरी बात को बहुत बुरा मानेंगे और कहेंगे कि तुमने हमारी बात को काट दिया मगर मेरे से कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम अपने जीवन के नेगेटिव एस्पेक्ट को क्यों बार बार दोहराते हो मगर मैं इस वक्त अपनी बात को कहने के लिए इस निगेटिव आस्पेक्ट को सामने लाना ही चाहता हूं कहना मुझे ये है कि भाई मेरे साथ में एक सज्जन काम करते थे जो कि मेरे छोटे भाई के बड़े अच्छे मित्र थे और चूंकि वो भी श्रीवास्तव थे मैं उनका नाम नहीं लूंगा ये निश्चित है मैं उनका नाम लेकर के उन्हें किसी किस्म का मतलब उनको या उनके मित्रों को जो उनके कथित मित्र हैं उनको भी कोई कष्ट नहीं देना चाहता परंतु ये अवश्य बता रहा हूं कि वो श्रीवास्तव थे तो वो श्रीवास्तव साहब जो थे वो मेरी पत्नी की ओर से मेरे संबंधी भी हैं मतलब उनका हमारा कुछ रिश्तेदारी भी है साहब वो सज्जन हम तो आपने आपको पता ही है कि बैंक की नौकरी के दौरान हम काफी पीछे रह गए लोगों से वो सज्जन चूंकि जो मेरे भाई के मित्र थे वो काफी आगे बढ़ गए और एक समय ऐसा आया जबकि वो और मैं एक ही कार्यालय में एक साथ पहुंचे कार्यालय क्या मतलब समझिए स्टाफ कॉलेज टाइप की जगह हम वहां पर एक साथ पहुंचे और मेरे साथ में मेरे विभागाध्यक्ष वो भी थे तो विभागाध्यक्ष मैं एक साथ जा रहे थे हम लोग कुछ बात कर रहे थे और वो श्रीवास्तव साहब सामने से कहीं आते हुए नजर आए मैंने सोचा कि अब चूंकि ये मेरे छोटे भाई के मित्र हैं तो मुझे कम से कम इनको हेलो तो कहना ही चाहिए मतलब मुझे कहना चाहिए ये मेरा कर्तव्य था तो मैंने उनकी ओर देखकर गर्दन हिलाई और हेलो कहा उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कि मैं शीशे का बना हूं यानी कि मैं शुद्ध पारदर्शी हूं और उनको केवल हमारे विभागाध्यक्ष जो कि पदेन उनके समकक्ष थे वो नजर आए और उन्होंने उनसे बातचीत करनी शुरू की मैं पीछे हट गया ये वही व्यक्ति थे जो कि कुछ वर्षों पहले तक मेरे साथ भाई साहब बड़े भाई कहकर ही बात करते थे उसके अलावा उनके पास कोई दूसरे शब्द संबोधन सूचक थे ही नहीं परिवर्तन हुआ ये डायनामिक आदमी थे डायनामिजम में एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर चले गए इसी प्रकार से मैंने कुछ लोगों को बदलते हुए देखा है और इत्तेफाक की बात यह है कि बहुत लोगों को कुछ आ, मैं ये कह सकता हूं एडवर्सली बदलते हुए देखा और वहीं पर मैंने कुछ लोगों को बहुत अच्छा होते हुए भी देखा है यानी कि ऐसा भी देखा है कि वे बदल करके इतने अच्छे हो गए जिसका कोई जवाब नहीं मैं आपसे ये एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि कोई एक कहावत है कही जाती है कि प्यादे से फर्जी हुए टेढ़ो टेढ़ो जाए यानी कि अगर प्यादा जब फर्जी हो जाता है तो उसके बाद टेढ़ा चलने लगता है साहब ये तो बहुत लोगों में देखा गया मगर मैं जिन सज्जन का जिक्र करने जा रहा हूं वो जब प्यादे से फर्जी हुए तो वो पहले जितने टेढ़े थे उसकी तुलना में कहीं सीधे हो गए न सिर्फ मेरे साथ मेरे साथ उनके संपर्क मित्रवत थे और मित्रवत ही रहे परंतु मैंने जब उनको देखा कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक छोड़कर दूसरी सेवा ज्वाइन कर लिया उसके बाद वो पदेन भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों से कहीं श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच गए और मैंने उनकी विनम्रता को उसी के अनुसार बढ़ते हुए देखा तो साहब यहां तो फर्जी जो था मतलब पहले भी वो इतने बदमाश और दुष्ट नहीं थे परंतु अब उसके बाद तो वे बहुत ही सीधे हो गए तो साहब इन घटनाओं से मैं सोचने ये लगा कि आखिरकार ये बदलाव होता क्यों है क्या वो मुन्ना भाई की तरह से कोई केमिकल लोचा होता है या ये केमिकल के अलावा कोई और लोचा है मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं मुझे लगता है कि ये केमिकल लोचा भी है और सच बताएं तो ये एक ऐसा फिजिकल लोचा है जो कि दूसरे लोग इनके ऊपर डालते हैं मैं क्योंकि मैं केमिकल लोचा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इनको पूरी तरह दोषमुक्त या जिसे कहते हैं यदि स्वभाव में इम्प्रूवमेंट हुआ हो मैं उसको उसको कम नहीं करके आंकना चाहता हूं मगर मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि इसका कारण कुछ तो व्यक्ति के अंदर होता है और कुछ उस व्यक्ति के बाहर से उसको मिलता है अब साहब मैं अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट करता हूं आप पूछेंगे अंदर से कैसे होता है अंदर से ऐसे होता है कि जब मैं किसी काम में सफल हो जाता हूं चाहे आप पद में ऊंचे चले जाए प्रमोशन हो जाए या आप किसी जगह इंपॉर्टेंट पोस्ट पर पहुंच जाए मैं नौकरी करने वालों के लिहाज से बोल रहा हूं या अगर आप व्यापार करते आप व्यापार में सफल हो जाए तो किसी न किसी तरह से आप सफल हुए अब ये तो कॉमन बात है कि भाई अगर कोई एक सफल होगा तो कोई दूसरा असफल होगा तो आप जिन लोगों की तुलना में सफल हुए हैं वे लोग उन लोगों से आप आगे बढ़ गए अब ये जो आगे बढ़ना हुआ इस आगे बढ़ने में आपको अपने अंदर से लगने लगा कि ये आपकी कारसाजी है कि आप आगे बढ़ गए और उसकी वजह से आपको सफलता मिली है क्योंकि आप खुद इतने कारसाज थे आप इतने इतने कर्मठ थे कि आपको प्रोग्रेस करने का मौका मिला और ऑब्वियसली अगर आप आगे बढ़े हैं अपनी प्रोग्रेस करने से तो इसका मतलब जो आगे नहीं बढ़े उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं थी आप अपने आप को ये कन्विंस कर लेते हैं और साहब जब आप अपने आप को ये कन्विंस कर लेते हैं ना तो ऑब्वियसली यहां पर वो कॉम्प्लेक्स जिसे कि हम तथाकथित रूप से सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो आ जाता है हमारे अंदर और ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही है जो मुझे इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि मैं अपने को दूसरे से ऊपर समझू और दूसरे को अपने से नीचे समझू ये लगभग उसी तरह की बात हुई जहां पर कि मैं ये कहता हूं कि भाई दूसरे के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ना तो दूसरे के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ना क्या हुआ दूसरे के कंधे पर चढ़ के आगे बढ़ना यह हुआ कि अगर मुझे अपनी जगह से सब कोई नीचा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो किसी के कंधे पर चढ़ जाइए और वहां से चढ़ के दूसरे को देखिए तो वो आपको अपने आप नीचे दिखने लगेगा और आप ये समझ लीजिए कि आप चढ़े किसी और के कंधे पर है आपने अपने कद को लंबा नहीं किया है ये साब हुई एक बात अब इसी का दूसरा पक्ष देखते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा हो जाता है यानी जो फर्जी प्यादा सीधा हो जाता है उसका क्या होता है वो फर्जी प्यादा जो सीधा हो जाता है मेरे विचार से उसके साथ होता यह है कि उसको कभी बचपन में पढ़ी हुई एक छोटी सी कहावत याद आ जाती है कहावत क्या है कहावत यह है कि वह वृक्ष जिस पर फल आ जाते हैं वह वृक्ष झुक जाता है जिस व्यक्ति को भी यह कहावत याद रह जाती है वह व्यक्ति जैसे ही उसमें फल लगते हैं वह झुक जाता है और जितना मनुष्य के टर्म्स पे झुकने का अर्थ क्या है विनम्र होना <laughs> यहां पर विनम्र नाम की चर्चा नहीं कर रहा हूं विनम्रता की चर्चा कर रहा हूं वो विनम्र होता चला जाता है और जितनी उसे सफलता मिलती चली जाती है उसकी विनम्रता उतनी ही बढ़ती चली जाती है आपने अक्सर बड़े लोगों के बारे में ये कहानियां सुनी होंगी कि साहब जब वो ऊंचे पद पर पहुंच गए तो कितने विनम्र हो गए थे हम लोग ऐसे अनेक कहानियों को जानते हैं मैं इसलिए उनको दोहरा करके तो यहां पर आपका समय नहीं लूंगा परन्तु मैं आपको केवल एक अपने साथ घटी हुई घटना बताना चाहूंगा हमारे एक मित्र जो कि भारतीय स्टेट बैंक से निवृत्त होकर के निवृत्त मतलब किसी तरह छुटकारा पाके वो दूसरी सेवा में चले गए और जब वे दूसरी सेवा में अच्छे मतलब ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए जहां पर कि भारतीय स्टेट बैंक के लोगों भारतीय स्टेट बैंक छोड़िए बैंक के लोगों को वे मामूली व्यक्तियों की तरह ट्रीट कर सकते थे उसके बावजूद भी उन्होंने बैंक के लोगों को उतना ही सम्मान दिया जितना कि जब वो बैंक में रहते तो लोगों को शायद न देते मैं यही कह सकता हूं साहब कि उनकी विनम्रता जो थी वो मैं बता सकता हूं कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले गए थे और भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद वो इतने विनम्र हो गए कि भारतीय स्टेट बैंक में रहने पर वो काफी अक्खड़ व्यक्ति माने जाते थे और वहां जाने के बाद उनकी विनम्रता की कहानियां कहीं जाने लगी और मैं खुद इसका क्या बोलते हैं उसको इसका एक गवाह हूं मैं जानता हूं कि मैंने खुद अपने सामने ऐसा होते हुए देखा है और यह तो आपने अक्सर ही देखा होगा कि सभ्यता के नाते सभ्यता के नाते इसलिए बोला हूं कि बहुत से लोग सभ्यता के नाते करते हैं और बहुत से लोग भले होने के नाते करते हैं कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति आता है यानी वो बस में बैठे सफर कर रहे हैं और किसी वृद्ध या किसी मतलब अक्षम व्यक्ति को यदि वो देखते हैं तो खड़े होकर अपनी सीट ऑफर कर देते हैं यही लोग वो हैं जो कि एक अच्छा पद या अच्छा स्थान अपनी जिंदगी में पाने के बाद भी उसकी कुर्बानी देने को तैयार होते हैं उनकी अपनी अंतरात्मा की वजह से उनको लगता है कि शायद मैं यह अक्षमता यानी खड़े रहने के कष्ट बर्दाश्त कर लूंगा परंतु यह व्यक्ति जो थोड़ा बहुत अक्षम है इसको शायद ज्यादा जरूरत है इस जगह की तो साहब ये बदलाव का दूसरा पक्ष है अभी यहां पर मैं आपके सामने जो एक और बदलाव का जिक्र करूंगा वो एक तीसरी बात है वो ये बदलाव तो आदमी की सफलता असफलता की वजह से होता है यानी कि इसमें किसी हद हाँ तक स्थायित्व है मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है टेम्पोरे चीजों के ऊपर यानी कि किसी एक क्षण में वही व्यक्ति अच्छे से बुरा और दूसरे क्षण में बुरे से अच्छा यहां पर मैं अच्छे बुरे की डेफिनेशन अपने हिसाब से कर रहा हूं और मेरे हिसाब से यह है कि भाई अच्छे से बुरा जो समाज के लिए अच्छा वो अच्छा और जो समाज के लिए बुरा वो बुरा मैं उस डेफिनेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि क्षण क्षणे बदल जाते हैं अब सवाल यह है कि क्षण क्षणे ये बदलाव क्यों होता है हम अक्सर नाटकों में कहानियों में तो ऐसे बदलाव देखते ही रहते हैं कभी कभी ये बदलाव जो है हमको अपने घर में अपने जीवन में देखने को मिल जाते हैं यानी कि वही व्यक्ति एक साथ एक ही समय पर बदलता रहता है अब यहां पर आपको एक बात बताता हूं मेरे हिसाब से वह व्यक्ति नहीं बदलता नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए व्यक्ति नहीं बदलता मैं ये कहता हूं वह व्यक्ति रेस्पेक्टिव रूप से बदलता है यानी कि वो किसी एक व्यक्ति के साथ एक तरह का व्यवहार करता है और दूसरे के साथ दूसरी तरह का व्यवहार करता है ये इसका आपको उदाहरण देता हूं ये हम अपने घर परिवार में अक्सर देखते हैं आपने भी देखा होगा और अब उसके बाद हम इसके कारणों की चर्चा करेंगे वही व्यक्ति जो अपने घर में परिवार में अपनी पत्नी से अपने बच्चों से या अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ही कटुक्ति, कटूकतियां यानी कठोर वचन दुर्व्यवहार ये सब करता है आप अक्सर देखेंगे कि वो उसी वक्त किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब बात करता है यानी जिसके वो उतना निकट नहीं होता उसके साथ में उसका व्यवहार बिल्कुल फर्क होता है ये बदलाव क्या है साहब या इसका बिल्कुल उल्टा देख लीजिए वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ में हमेशा दुर्व्यवहार करता है यानी उसका व्यवहार मैं वही अच्छा बुरा मैंने कहा ना वो समाज वाली डेफिनेशन लेते हैं वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है परंतु जो उसके निकटवर्ती हैं उनके साथ में उसका व्यवहार बहुत अच्छा है जो बहुत कॉमन बात भी है तो साहब इसका क्या कारण है मेरे हिसाब से मैंने कुछ लोगों से ये बात स्पष्ट तौर से पूछी कि भाई आखिर ऐसा क्या है कि आप जब अपने निकटवर्तियों के साथ बात करते हैं उस समय आप इतने कठोर वचन बोल रहे हैं यानी आप अपने बच्चों से जब बात कर रहे हैं तो आप उनको हमेशा डांट डपट रहे हैं अपनी पत्नी के साथ जब बात कर रहे हैं तो हमेशा उसको झिड़क रहे हैं या उसको नीचा दिखा रहे हैं और दूसरों के साथ जब आप बात कर रहे हैं तो आप बड़े मोटिवेशनल हैं आप हमेशा उसकी असफलता को भी सफलता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं यह क्यों हो रहा है साहब इसका कारण उन्होंने जो बताया मतलब जो सामान्य कारण मुझे कई लोगों ने यही कारण बताए हैं अलग अलग शब्दों में वो ये थे कि अरे भाई वो तो अपने हैं उनके साथ तो हम कभी भी सुधार लेंगे परंतु जो पराए हैं उनके साथ में सुधारने का मौका मिले ना मिले भैया जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे महाभारत की एक घटना याद आ गई उसमें क्या हुआ कि महाभारत की एक घटना यह है कि युधिष्ठिर के पास कोई भिखारी आया और उसने युधिष्ठिर से भिक्षा मांगी युधिष्ठिर ने उससे कहा कि भैया आज तो संध्या हो गई है और अब मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है जो भी था मैं दान कर चुका तुम ऐसा करना कल आना साहब युधिष्ठिर के छोटे भाई थे भीम उन्हीं के हिम्मत की हिम्मत थी युधिष्ठिर से बात करने की उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी और साधुवाद देना शुरू कर दिया युधिष्ठिर को युधिष्ठिर थोड़ा नाराज हो गए उन्होंने पूछा भाई ये क्या मजाक है आप क्या कह रहे आप ताली क्यों बजा रहे हैं खुश क्यों हो रहे उसने कहा महाराज पहली बार मैं दुनिया में कोई ऐसा आदमी देख रहा हूं जिसने काल पर विजय पाली हो युधिष्ठिर ने कहा क्या मतलब बोले साहब काल पर विजय पाली तभी तो आपने उससे कहा कि कल दूंगा अब आप युधिष्ठिर हैं आपकी आपका वचन झूठा तो हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब कल तक तो आप अवश्य जीवित रहेंगे तो आपने काल पर विजय पा ली युधिष्ठिर तुरंत उन्होंने अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने जो कुछ भी अपना सुधारवादी दृष्टिकोण था वो अपनाया होगा और सुधार कर लिया होगा कहानी तो यही समाप्त हो गई परंतु इस कहानी से हमने क्या सीखा और हमने अपने दोस्तों को क्या बताया यानी ऐसे दोस्तों को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनको दोस्त कहना थोड़ा सा मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मगर क्या करूं हैं तो है भाई अब क्या कहें उन लोगों को मैं ये कहा मैं जिनसे मेरी बात हुई मैंने कहा कि भाई आखिर आप कब सुधारेंगे क्या आप अमर होकर आए हैं या वे लोग अमर होकर आए और आपने जब उनको चोट पहुंचा दी तो उसके बाद आप उस चोट की भरपाई कैसे करेंगे आप कैसे यह कह सकते हैं कि साहब जो आपने आज उनको आघात पहुंचाया था आप उस आघात को मिटा देंगे यह कोई स्लेट पर लिखी हुई चीज तो है नहीं या पेंसिल से लिखी हुई कोई कागज पे कोई इबारत तो है नहीं साहब इस बात का मेरे उन तथाकथित मित्रों के पास तो कोई जवाब नहीं यहां पर अब मैं एक और बात कहकर फिर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा क्योंकि आज तो संगीत भी नहीं है गीत भी नहीं है खाली मेरी बातें आखिरकार आप कितनी देर तक सुनेंगे आखिरी मुद्दा यह है कि ये बदलाव जो कि क्षण क्षणे होता हो स्थिति के कारण होता हो परिस्थिति के कारण होता हो जैसे भी होता हो यह बात तो सत्य है कि बदलाव जीवन का एक निश्चित भाग है निश्चित हिस्सा है उस बदलाव से किसी भी कीमत पर न तो उसको रोका जा सकता है और ना इस स्थिति से पूरी तरह छुटकारा ही पाया जा सकता है अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने लिए इसका क्या इलाज ढूंढा मैं भी यह सब काम करता था मैं ये तो आपसे पक्का बता सकता हूं मैं खाली दूसरों की घटनाएं बताता हूं क्योंकि अपनी कहानी में मैं तो खुद ही हीरो रहता हूं तो अपनी कहानी में हीरो रहने के नाते अपनी कहानी में मैंने जो विलेनस काम किए होंगे वो तो बताऊंगा नहीं हीरो रह करके हीरो और कॉमेडियन के काम तो आपको बता सकता हूं मगर विलेन वाले काम आपको आपके साथ अभी नहीं बांट रहा हूं तो साहब मैंने अपने लिए जो सोचा वो आपको बता रहा हूं मैंने इसका इलाज ये सोचा कि भाई अगर परिवर्तन करना ही है तो परिवर्तन ऐसा किया जाए जो बेहतरी की तरफ हो जिसके जिसके बारे में कि एक मैं छोटी सी बात जो कहा करता हूं अक्सर मतलब मेरी बेटी को तो याद भी हो गई है वो यह है कि भाई अगर तुम्हें किसी से कुछ कहना है तो जब भी कहना है तो अच्छी बात करो और अगर अच्छी बात नहीं कह सकते हो मान लो कि कोई अच्छी बात है ही नहीं कहने के लिए तो तुम अच्छी बात नहीं कह सकते हो तो बेहतर है कि कुछ मत कहो अगर कुछ नहीं कहोगे वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है ज्यादा स्वीकार्य है एक्सेप्टेबल क्या नहीं है वो ये नहीं है कि तुम कोई बुरी बात कहो यानी कि वचन कटुकती इस तरह की बातें जो किसी दूसरे व्यक्ति को बुरी लगी अब आप ये यहां पर आप मुझसे यह पूछिए कि भैया ये दूसरे को बुरी लगे इसका पता कैसे चलेगा अरे यार इसका पता बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका मेरे हिसाब से इसका एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है कि अगर वह बात आपसे कही जाए और आपको सुनकर खराब लगेगा तो ये निश्चित जानिए उसको भी खराब लगेगा आप दूसरे के बारे में जो बात कह रहे हैं यदि वह बात उसको पता चलेगी और उसे उससे बुरा लगेगा इसका पता करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप यह सोचिए कि अगर आपके बारे सच्ची या झूठी मैं नहीं कह रहा हूं अगर आपके बारे में यही बात किसी और ने कही होती और आपको पता चलती तो आपको कैसा लगता ठीक है सब, तो यह एक इसका ऐसे टेस्ट है या क्या बोलते हैं उसको लिटमस टेस्ट शायद चलिए लिटमस टेस्ट कह लीजिए जो भी टेस्ट कह लीजिए तो अगर ये टेस्ट अपना करके कुछ किया जाए तो भैया बदलाव अपने अंदर ले आओ और मैं तो यही कहूंगा कि अगर बदलाव लाना ही है तो फर्जी से सीधे हो जाया जाए बजाय प्यादे से फर्जी होने के इसके साथ ही अपनी आज की बात समाप्त कर रहा हूं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला मेरी बात पूरी तरह सुनने के लिए और मैं आपको ये तो पक्का बता सकता हूं कि हमारे जो गायक वृंद हैं यानी कि जो हमारे अंतपुर से जो गायक आपको मिलते हैं वो अगले हफ्ते आपके पास गाने के साथ हमारे कार्यक्रम को लेकर के प्रस्तुत होंगे तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए नमस्कार धन्यवाद एक बार फिर से